चर्चा हम लोग कर रहे हैं संबंध भाष्य के प्रारंभ में भगवान भाष्यकार ने ऐतरेय उपनिषद के आरंभ की आवश्यकता को बताते हुए ये कहा कि पूर्ववर्ती जो तीन विभाग हैं ऋग्वेद के मंत्र ब्राह्मण तथा आरण्यक इनसे उपासना समुचित कर्म का प्रतिपादन हो चुका है अब और उसका फल भी बताया गया हिरण्यगर्भ भाव की प्राप्ति तक कर्म समुचित उपासना का फल है अब जिन लोगों का मानना ये है कि हिरण्यगर्भ भाव की प्राप्ति ही परम पुरुषार्थ रूप मोक्ष है और उसका साधन उपासना समुचित कर्म ही है मोक्ष का साधन उनके मत का निराकरण करने के लिए ये उपनिषद भाग प्रारंभ हो रहा है जैसा वे मोक्ष का स्वरूप मानते हैं हिरण्यगर्भ भाव की प्राप्ति को तो हिरण्यगर्भ भाव की प्राप्ति यदि उपासना समुचित कर्म का फल मानेंगे तो जो भी कर्म फल है वह अनित्य होता है तो हिरण्यगर्भ भाव की प्राप्ति रूप मोक्ष भी अनित्य होगा ये मोक्ष में अनित्यता दोष की आपत्ति आती है हिरण्यगर्भ भाव की प्राप्ति को ही मोक्ष मानने वाले विचारकों के मत में मोक्ष में अनित्यता नाम का दोष और मोक्ष को अनित्य मानना किसी को भी अविष्ट नहीं है इसलिए मोक्ष की नित्यता की सिद्धि जिससे हो ऐसे साधन का फल मानना पड़ेगा मोक्ष को मोक्ष का साधन उपासना समुचित कर्म मानेंगे तो मोक्ष में अनित्यता को कोई टाल नहीं सकता जरूर अनित्यता दोष आएगा तो इस दोष को टालने के लिए केवल आत्मविज्ञान ये मोक्ष का साधन है और केवल आत्मरूप से अवस्थान ये मोक्ष है केवल आत्म रूप से अवस्थान यानी निर्विशेष परमात्म रूप से अवस्थान जीव का मोक्ष कहलाता है और वह उसका अपना वास्तविक स्वरूप ही होने से जीव भाव तो औपाधिक है तो उपाधि मात्र की निवृत्ति जिस केवल आत्म विज्ञान से होती है उस आत्म विज्ञान को मोक्ष के साधन के रूप से बताने के लिए उपनिषद का आरंभ है और वह केवल आत्मविज्ञान भी जीव को केवल ब्रह्म रूप से अवस्थान रूप मोक्ष की प्राप्ति नहीं कराता वह तो उसका स्वरूप ही होने से निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप ही होने से केवल निर्विशेष ब्रह्म मेरा स्वरूप है इस विषय जो आवरण है असत्वा पादक तथा आवानापादक आवरण उसका मात्र नाश करता है बाध कर देता है और उसी आवरण को कहा गया अविद्या उस अविद्या का कार्य है शरीरादि में आत्मभाव जीव भाव इस जीव भाव की निवृत्ति के लिए शरीरादि में आत्मभाव की निवृत्ति ये प्रयोजन है आपके केवल आत्मविद्या का और जैसे ही समूल अध्यास की निवृत्ति होगी संपूर्ण अविद्या सहित तो प्रपंच का बाद होगा तत्पदार्थ की उपाधि तव पदार्थ की उपाधि रूप सारे अनात्म जगत का बाध हो केवल आत्मविद्या से होगा तो फिर परमार्थतः तो मैं जो शोधित तो तुमर्थ है साक्षी निर्विशेष ब्रह्म ही हूं वह निर्विशेष ब्रह्म को प्राप्त नहीं करता वही है घट फूटने पर घटाकाश महाकाश को प्राप्त नहीं करता वो घटाकाश जिस समय प्रतीत हो रहा है घट रूपी परिचिन्न उपाधि के कारण उस समय भी वो महाकाश ही है ऐसे जिस समय सर्प के रूप में रस्सी प्रतीत हो रही है भ्रांत पुरुष को विवेकी के दृष्टि में उस समय भी वह रस्सी ही है ऐसे जीव और जीव का भोग्य जीव का नियामक आदि जितने भी भेद जात हैं वह रजु सर्पवत होने से ये अज्ञान के कारण प्रतीत होते हैं भ्रांति से प्रतीत होते वो भ्रांति यानी अध्यास निकल गया केवल आत्मविद्या से समूल उसका बाद हुआ तो अवशिष्ट रहा अहमअर्थ मात्र वह अहमअर्थ और तदर्थ भिन्न भिन्न नहीं है वो नित्य है वो पहले से हैं इस समय भी अहम अर्थ का पारमार्थिक निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप से अलगाव ही नहीं और भविष्य में भी कभी नहीं होगा इसलिए वो नित्य है निर्विशेष ब्रह्म रूप से अवस्थान केवल भ्रांति की निवृत्ति मात्र हो जाती है केवल आत्म विद्या से और निर्विशेष ब्रह्म भाव से अवस्थान रूप मोक्ष कर्मफल न होने से अनित्यता उसमें नहीं आएगी इसे दिखाने के लिए उपनिषद भाग का आरंभ हो रहा है और इसमें जो पूर्व पक्षी हैं हिरण्यगर्भ को ही परम पुरुषार्थ मानने वाले और हिरण्यगर्भ भाव की प्राप्ति ही मोक्ष हैं ये मानने वाले और उसका साधन उपासना समुचित कर्म ही हैं ये मानने वाले यहाँ पर अपने तर्कों के आधार पर केवल आत्मविद्या की असिद्धि दिखा रहे हैं इसलिए पहले केवल आत्मविज्ञान में केवल शब्द से बताया गया जो कैवल्य है वो कैवल्य वस्तु क्या है यह जिज्ञासा होने पर चार प्रकार का कैवल्य बताया गया था निर्विशेष आत्म विषयकत्व ये केवल आत्म विज्ञान का कैवल्य है आत्मा में निर्विशेषता उसके विषय भूत आत्मा में निर्विशेषता और तद विषयक ज्ञान को कहा जाएगा केवल आत्मज्ञान एक कैवल्य दूसरा कैवल्य बताया था अकर्मी निष्ठत्वम तीसरा कर्म असंबंधित्व और कर्म अनंगत्व इस प्रकार ये चार प्रकार का कैवल्य बताया गया था आत्मविज्ञान में उनमें से अकर्मी निष्ठत्वरूप जो कैवल्य है उसका पहले निराकरण करते समय अर्थात मान लिया गया कि वह कर्म असंबंधी है कौन आत्मविज्ञान तो कर्म असंबंधी आत्मविज्ञान को स्वीकार करके अकर्मी निष्ठत्व रूप कैवल्य का निराकरण अभी तक के ग्रंथ से पूर्व पक्षियों ने किया था तस्मात कर्मी अधिक्रियते अधिक्रिय तक के और नच इत्यादि से जो हो हिरण्यगर्भवादियों ने केवल आत्मविज्ञान में अकर्म अकर्म संबंधित्व सम, माना था उस कर्मा संबंधित्व माना था उसका भी अब निराकरण कर, रह, कर रहे थे न च कर्मा संबंधी आत्मविज्ञानम पूर्ववत अंत्य उपसंघरा इत्यादि भाष्य से आत्म, केवल आत्म विज्ञान में कर्मा संबंधित्व रूप कैवल्य का निराकरण किया जा रहा है इसके लिए उन्होंने ये कहा कि जो कर्म समुचित आत्म विज्ञान है कर्म के साथ अनुष्ठीयमान जो आत्म विज्ञान, वो हो जाएगा आत्मउपासना हिरण्य गर्भ की उपासना और इस उपासना का विषयभूत जो हिरण्यगर्भ रूप आत्मा है समष्टि आत्मा उसे कहा जाता है समष्टि जीव और उस समि आत्मा विषयक विज्ञान में ये बताया गया था कर्म संबंधित्व किससे बताया गया पूर्व तीन भागों में मंत्र ब्राह्मण और आरण्य भाग के द्वारा उन आश्रमों में विहित कर्म के साथ आत्म विज्ञान वो हो जाएगा हिरण्यगर्भ की अहंग्रह उपासना रूप आत्म विज्ञान और उस आत्म विज्ञान का विषयभूत जो आत्मा है वो है हिरण्यगर्भ गर्भ आत्मा और उसमें भी पूर्व में ब्राह्मण तथा मंत्र भाग के द्वारा बताया गया था सर्वात्मत्व हिरण्यगर्भ भी कर्म के साथ समुचित आत्मविज्ञान का विषयभूत आत्मा यानी हिरण्यगर्भ, वह भी कैसा है सर्वात्मा है ये ब्राह्मण भाग ऋग्वेदीय और मंत्र भाग के द्वारा बताया गया सूर्य आत्मा जगत अस्तुखच इत्यादि से इत्यादि मंत्र हैं और ब्राह्मण वाक्य के द्वारा भी बताया गया है ये जो सर्वात्मत्व तो बताया गया हिरण्यगर्भ की उपासना के विषयभूत हिरण्यगर्भ में ऐसा ही सर्वात्मत्व उपनिषद भाग में प्रतिपाद्य जो आत्मा है केवल आत्मा आत्मावादम एक एव अग्र आसित यहाँ से लेकर के प्रतिपाद्यमान उपनिषद का जो आत्मा है केवल आत्मा उसे भी उपनिषद भाग ईश ब्रह्मा ईश इंद्र इत्यादि वाक्य से उपक्रम करके ये बता बता रहा है उपनिषद भाग कि यथावर सर्व ये उपसंहार में उपक्रम में ईश ब्रह्मा ईश इंद्र इत्यादि वाक्य से केवल आत्मविज्ञान का विषयभूत जो केवल आत्मा उसमें ब्रह्मा इंद्रादि देवताओं का आत्मत्व तो बताया गया का मतलब सर्वात्मत्व तो बताया गया और उपसंहार में भी ये कहा गया कि जो भी स्थावर जंगम प्राणी है उन सब की वे सब के सब प्रज्ञा नेत्र है प्रज्ञा शब्द का अर्थ है केवल आत्मविज्ञान का विषयभूत आत्मा और वो है नेत्र यानी प्रकाशक किसका सारे प्राणियों का प्रवर्तक है तो इस प्रकार उपसंहार तथा उपक्रम आत्मा के सर्वात्मत्व को बताने के लिए उपनिषद भाग में भी है इससे ये निश्चित होता है कि जैसे कर्म समुचित हिरण्यगर्भ की उपासना के विषयभूत हिरण्यगर्भ में सर्वात्मत्व है ऐसे सर्वात्मत्व केवल आत्मविज्ञान के विषयभूत केवल आत्मा में भी होने से ये दोनों में सादृश्य हुआ सर्वात्मत्व इसको लेकर के हिरण्यगर्भ के विज्ञान के तरह ही केवल आत्मविज्ञान को भी कर्म संबंधी मान लिया जाए एक सर्वात्म विषयक विज्ञान कर्म संबंधी है तो केवल आत्मविज्ञान रूप द्वितीय जो सर्वात्म विषयक विज्ञान है उसके भी कर्म संबंधित्व का अनुमान किया जाएगा सर्वात्मत्व रूप लिंग को लेकर के हेतु को लेकर के केवल आत्म विज्ञान विषयभूत केवल आत्मा उसमें सर, आ, कर्म संबंधित्व साध्य होगा केवल आत्मा कर्म संबंधी सर्वात्मत्वात् हिरण्य गर्भवत ये अनुमान रहेगा इस अनुमान से केवल आत्म विज्ञान में भी कर्म संबंधित्व सिद्ध हो जाएगा तो कर्मा संबंधी केवल आत्म विज्ञान नहीं रहेगा तो कर्मा संबंधित तो रूप जो कैवल्य है केवल आत्म विज्ञान में पहले बताया गया वह कैवल्य भी नहीं रहेगा ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है इसे कहा गया आगे कहते हैं कि ये शथा च उपनिषदी यहाँ से हम लोगों को प्रारंभ करना है इसकी अवतरण टीका को देखिए इसे पूर्व तक की टीका से ये सब बात बताई गई है कर्म संबंधी ही आत्म विज्ञान है करके तो अस्य कर्म संबंधी आत्म विषयत्वन सर्वात्मिंग कर्म संबंधी आत्मनियत आह तथा एक न्याय आता है पूर्व मीमांसा में पूर्व में कथित जो अर्थ हैं वही उपसंहार में भी कथित हो उपक्रम में प्रतिपादित अर्थ का ही अंत में भी उपसंहार हो तो बीच वाला जो वाक्य है वह दूसरे अर्थ वाला नहीं हो सकता फिर उसका अर्थ मानना पड़ेगा पूर्व में प्रतिपादित जो अर्थ है उसी का प्रतिपादक ये वाक्य भी है इसे कहा जाता है संदेश न्याय संदंस कहते हैं संशी को संशंत है ना वो जो पहले तो चाय बनाने वाले बर्तन में डंडा नहीं होता था तो सीधे रखा या तो कपड़े से हाथ से, कपड़ा पकड़ करके हाथ से गर्म होता है ना सीधे हाथ में तो जल जला देगा तो कपड़े से उठाते थे और नहीं तो वो सनसी रखते थे और सन्सी में दो भाग होता है एक इधर का एक इधर का ऊपर से ऐसे पकड़ने से दोनों के बीच में पतेला आता था तो पतेले में स्पर्श भी नहीं है स्पर्श है सनसी से उस ऐसी शंसी से पकड़ा हुआ जो पतेला है आप शनसी को जिधर ले जाओगे उधर ही वो पतेला भी जाएगा शनसी यदि पूर्व की ओर ले जाई जा रही है तो पतेला पश्चिम नहीं जाएगा तो शनसी से पकड़ा हुआ पतेला जैसा शंसी जिधर ले जाई जाएगी सनसी उसे जिधर ले जाती है उधर ही जाता है ऐसे ही पूर्ववर्ती वाक्य और उत्तरवर्ती वाक्य ये दो यदि एक अर्थ को बता रहे हैं तो बीच वाला जो अर्थ वाक्य होगा वह भी क्या करेगा उन्हीं वाक्य उन्हीं उसी अर्थ को बताएगा जो पूर्व वाक्य बता रहा है अर्थ इसे न्याय कहा जाता है इसलिए सात नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार कार्य लिखते हैं संदंशि पूरोत्तर ग्रंथ समान विषय तया मध्यम ग्रंथ से न्याया। तो पूर्ववाक्य तथा उत्तर ग्रंथ वाक्य वाक्य कहो या ग्रंथ कहो तो पूर्व ग्रंथ तथा उत्तर ग्रंथ के द्वारा प्रतिपादित जो अर्थ है उसी अर्थ के उसी अर्थ वाला मध्यम ग्रंथ को मानना ये है यानी मध्यम ग्रंथ का व्याख्यान वैसा ही करना ये संदंस न्याय माना जाता है अरे इस न्याय से भी केवल आत्मविज्ञान में कर्म असंबंधित्व सिद्ध नहीं होता अपितु कर्म संबंधित्व ही सिद्ध होगा ये कह रहे हैं इस अभिप्राय से यहाँ पर लिखा कि तथा चहितोपनिषद का अन्वय तथा के बा, तथा से हटा करके उपनिषदी के साथ लगाना तथा संहितोप उपनिषदी च ऐसा तो संहितोप उपनिषद हैं, उसमें बताया गया ये तम हे वह ऋचा महति तो ये शब्द आत्मा का परामर्शक है सर्वात्मा का परामर्शक है बहु का अर्थ है ऋग्वेदीय जो विचारक है ऋग्वेद जिनका है अलग अलग लोगों का अलग अलग वेद होता है ना तो ऋग्वेद वाले जो हैं उनको बहुरिच कहते हैं तो या बहुरिचियातम हे वन परमात्मान महति उक्ते मीमांसंते तो महान जो उक्त है उस महान उक्त में विचार करते हैं यानी महान उक्त संबंधी परमात्मा का विचार बहुरीक करते हैं मीमांसंते का अर्थ है विचारयंती यानी विचार, विचार करते हैं तो मीमांसंते का कर्ता कौन होगा बहुरीचा यानी ऋग्वेदीय और कर्म होगा एतम एतम यानि परमात्मानम तो इसी परमात्मा का बहुरिक विचार करते हैं कहा करते हैं तो महति उक्ते तो महति उक्ते महान उक्तमें तो महान उक्त क्या चीज है तो टीकाकार चकार का अन्वय करके कौन से चकार का तथा संहितोप उपनिषदी यहाँ पर जो चकार है उसका अन्वय बताने के बाद महती उक्ते पद का अर्थ बताते हैं तो टीका को देखिए उपनिषदी च इति चकार अन्वय चकार का अन्वय जो तथा के बाद में है सहित तो उपनिषदी के पहले है दोनों के बीच में है वहां से हटा करके अंत में रखना च उपनिषदी सहित ऐसा और अब महती उ शब्द का अर्थ करते हैं कि महती महती महति यानी बृहती सहस्त्राखे शस्त्र तो बृहती सहस्त्र नामक जो शस्त्र है उसे महान उक्त कहा जाता है इसलिए वहां मूल वेद के वाक्य में आया हुआ महती महति ये जो सप्तम अंत पद है महान उक्त रूप अर्थ को बताने वाला उस महान उक्त का अर्थ क्या निकला तो महान उक्त का अर्थ है शस्त्र तो शस्त्र तो अनेक होते हैं शस्त्र का अर्थ यहाँ पर वो तलवार भाले बर्चे आदि ये सब नहीं लेना शस्त्र का अर्थ होता है वो स्तोत्र जिसो जिन ऋचाओ को रिक समूह को बिना गाये बोला जाता है उसे शस्त्र कहते हैं और गा करके बोले जाने वाली रिक समूह को शाम कहा जाता है तो शास्त्र शब्द का अर्थ निकलेगा अप्रज्ञमान ऋग समूह शस्त्र है यानी स्त्रोत्र विशेष हैं, सीधा सीधा पाठ होगा जिन ऋग मंत्रों का वे हो गए शास्त्र, और शास्त्र अनेक हैं, उनके नाम भी अलग अलग हैं। तो ये उक्थ भी एक नाम है मह, महान उक्त महत उक्थ एक नाम है किसका शस्त्र विशेष का वो शस्त्र विशेष कौन सा है तो कहा बृहति सस्त्राख्ये तो बृहति शस्त्र है आख्या जिसकी ऐसे शस्त्र को कहा जाएगा महान उक्त बृहती शास्त्र ये आख्या है यानी नाम है जिस शास्त्र विशेष का यानी स्तोत्र विशेष का उस स्तोत्र विशेष को कहा जाता है महान उक्त शब्द से इसलिए वेद वाक्यस्थ महति महति उक्ते शब्द का अर्थ निकलेगा बृहति सहस्त्र नामक शास्त्र और उस बृहति सहस्त्र नामक शास्त्र में क्या करते हैं कि परमात्मा का विचार करते हैं बहुरिक तो ये शब्द का अर्थ करते हैं प्रकृतम टीका टिका में टीकाकार ये यानी प्रकृतम आत्मा ऋग्वेदिनो विचारयंती इत उस बृहति सहस्त्राख्य शास्त्र में येतम यानी प्रकृत आत्मा का विचार करते हैं ऋग्वेदी बहुरीक शब्द का अर्थ है ऋग्वेदी और ये जो बृहति सहस्त्र नामक शास्त्र है ये कर्म संबंधी है इसलिए उसमें विचार किया जा रहा है का अर्थ है कर्म संबंधी परमात्मा का विचार किया जा रहा है यहाँ ये पूर्व वाक्य है इसमें कर्म संबंधी आत्मा का विचार बताया गया इत्यादि ना कर्म संबंधित संबंधित्व उत्ता कर्म संबंधित्व किस में बताया गया आत्मन ऐसे ऊपर से जोड़ना तो इत्यादि ना यानी व बहुरीचा महति उतें इत्यादि वाक्यों से आत्मा में कर्म संबंधित्व को बता करके ये भाष्य में है ना इसका अर्थ और आगे कहते हैं ये पूर्व वाक्य हुआ इसमें कर्म संबंधी आत्मा का निरूपण हुआ और सर्वेशु भूतेषु एतम एव ब्रह्म आचक्षते इति उपसंहरती तो सर्वेश भूतेष् यानी प्राणी मात्रे प्राणी मात्र एव में इसी आत्मा को ब्रह्म कहा जाता है यानी अंतरात्मा परमात्मा कहा जाता है इति ये उपसंगार हुआ तथा तस्व यो यम अशरीर इसका अलग से अवतरण है टीका में उससे पहले संहितोप प्रज्ञात्मा हाँ ये यहाँ से सीधा अवतरण है तथा इत्यादि का तथा इत्यादि का तो संहितोपनिषदि प्रज्ञात्मा इति उक्तस्य आत्मनो यो यज्ञस्य इत्यादि यश्ये इदीवाक्यपरियालोचनया कर्मसंब्रतीते अग्ञात्म कर्म से अवगमात तज्ञान ज्ञानस्य। कर्म संबंधित संबंधित आह तथा तस् कर्म संबंधित्व ही लिखा है ना वहां पर तथा इस प्रतीक के पहले इसमें कर्म संबंधित ये लिखा है वो संबंधित्व होना चाहिए ज्ञानस्य से कर्म संबंधित आह तो संहितोप निषदी तो संहिता उपनिषद में प्रज्ञात्मा इति उक्तस्य आत्मन तो प्रज्ञा नाम से कहा गया जो आत्मा है वह यो यज्ञस्य यज्ञनम पश्येत ये है वाक्य यो यज्ञस्य यज्ञनम पश्येत इस श्रुति वाक्य के द्वारा क्या कहा जा रहा है कहते इत्यादि वाक्य पर्यालोचन तो यो यज्ञ से उल्बनम वेद इत्यादि वाक्य का जब विचार करते पर्यालोचन करते हैं पर्यालोचना का अर्थ है विचार कर्म संबंध प्रतीत तो यो यज्ञ से उल्बनम वेद अपशेत तो इत्यादि वाक्य का कर्म के साथ संबंध प्रतीत हो रहा है प्रतीत यानी प्रत्यात् अश्पी प्रज्ञात्मत्व उक्तिया तो अस्यापी तो यानी ये जो प्रकृत आत्मा है वेदांतियों का तो अश्पी प्रज्ञातमत्व उक्तिया तो अस्य तो शब्द से लेना ये ऐत्रे उपनिषद में प्रतिपादित आत्म स्वरूप और इसमें भी क्या किया गया प्रज्ञात्मत्व का कथन हुआ सहित तो उपनिषद में भी जिस आत्मा का कर्म के साथ संबंध प्रतीत हो रहा है उसे प्रज्ञात्मा बताया गया प्रज्ञात्मा इति उक्तस्य इससे तो प्रज्ञात्मत्व उक्तिया च कर्म संबंध अवगमात जैसे पूर्व में सर्वात्मत्तो लिंग बताया था और सर्वात्मत्तो लिंग से कर्म संबंधी विज्ञान का विषयभूत हिरण्यगर्भ जैसे सर्वात्मा है ऐसे ये जो सर्वात्मा उपनिषद से बताया गया केवल आत्मा है उसमें भी कर्म संबंधित्व निश्चित होगा उसके लिए लिंग कौन सा बताया था सर्वात्मत्व का कथन ऐसे यहां पर हेतु बताया जा रहा है लिंग बताया जा रहा है ज्ञापक बताया जा रहा है प्रज्ञातमत्व तो संहिता उपनिषद में प्रतिपादित जो यज्ञ संबंधी आत्मा यानी कर्म संबंधी आत्मा है और उस कर्म संबंधी आत्मा का भान सही तो उपनिषद में प्रतीत होने से उक्तिया तो ऐत्र उपनिषद के द्वारा प्रतिपादित आत्मा इदमग्र आशित इत्यादि वाक्य के द्वारा प्रतिपादित जो केवल आत्मा है उस केवल आत्मा का परामर्शक है अस्य शब्द तो यानी केवल आत्मनोपी प्रज्ञात्मत्वक्तिया प्रज्ञात्मत्व का कथन होने से कथनीय न स कर्म संबंध अवगम तो प्रज्ञात्मत्व कथन से कर्म संबंध अवगत होने से तज ज्ञान से कर्म संबंधित केवल आत्मा भी कर्म संबंधी प्रतीत हो रहा है तो फिर केवल आत्म विज्ञान भी कर्म संबंधी ही माना जाएगा इस अभिप्रायसे ये लिखा कि तथा तथा तस्येव यो प्रज्ञात्मा इति उक्तस्य आदित्य एकम एव तत् इति विद्यात इति आदिमे तत्व तो जैसे वहा तथा तस्य है कि यथा तस्य है नए पुस्तक में भाष्य में तथा तस्य तो तस् हस्य प्रज्ञात्मा जो कर्म संबंधी आत्मा बताया गया है उसी में क्या बताया कि यो अयम अशरीर अ प्रज्ञात्मा जो अशरीर प्रज्ञात्मा है का मतलब शरीर रूपी उपाधि रहित प्रज्ञात्मा है इति उक्तस्य इस वाक्य के द्वारा उक्त जो है उसी को आगे क्या बताया कि यश्चास्य आदित्य आदित्य ये सप्तमी है तो जो आदित्य में है यशो आदित्यो ये प्रथमा ही मान लो कि चासो यश चासित्य अधिद में वो आदित्य है और अध्यात्म में जो अशरीर प्रज्ञात्मा बताया गया है वेष्टि में वह प्रज्ञात्मा और अधिदेव में सूर्य ये दोनों एक ही हैं तो एकम एव तत्व वो प्रज्ञात्मा दोनों में प्रज्ञात्मत्व प्रज्ञात्मत्व एक है इति एक उक्तम तो अध्यात्म अशरीर प्रज्ञात्मा का और अधिद आदित्य रूप प्रज्ञात्मा का एकत्व बताया गया आदित्य रूप प्रज्ञात्मा है समस्त कर्म का फलभूत प्रज्ञात्मा हिरण्य सूत्रात्मा ये तो हुआ महान उक्त में कहा गया प्रज्ञात्मत्व और वो कर्म संबंधी आत्मा में ही प्रज्ञात्मत्व बताया गया सूर्य भी अधिदेव में कर्म संबंधी हैं और योयम अशरीर प्रज्ञात्मा यहाँ पर बताया गया आध्यात्मगत जीव, जीव भी प्रज्ञात्मा है ये दोनों एक हैं ऐसा पूर्व में कर्म संबंधित तो बताया गया सर्वात्म सर्वात्मा में तो सर्वात्मत्व कथन के तरह प्रज्ञात्मत्व कथन भी लिंग है ज्ञापक है किसका केवल आत्मविद्या के कर्म संबंधित्व का इस अभिप्राय से लिखते हैं आगे इहापी इहापि कोयम आत्मा इति उपक्रम्य प्रज्ञात्म एवं प्रज्ञान ब्रह्म दर्श्यश्वेत तो ऐत्रे उपनिषद ही अवल आत्मविज्ञान को बताने के लिए आप कहते हो प्रारंभ हो रही है उपनिषद उस उप में भी तृतीय अध्याय में ये प्रश्न आया कोयम आत्मा तो यह एक में वितीय आत्मा कौन है ऐसा जिज्ञासु ने प्रश्न किया आचार्य के पास और इस प्रश्न से उपक्रम करके फिर निरूपण किया प्रज्ञात्मत्व का प्रज्ञात्मा प्रज्ञात्मा ही वह सर्वात्मा है एक में वितीय आत्मा है तो प्रज्ञात्मत्व एवं प्रज्ञानम ब्रह्म इति तो प्रज्ञानम ब्रह्म इस वाक्य से केवल आत्मा में भी प्रज्ञात्मत्व बताया गया रूपता बताई गई तो जैसे कर्म संबंधी आत्मा में प्रज्ञात्मत्व है ऐसा केवल आत्मा में भी प्रज्ञात्मत्व दिखाया जाएगा उपसंहार में भी तो माना जाएगा कि केवल आत्मविशेक विज्ञान भी कर्म संबंधी ही है उसमें कर्मा संबंधित्व असिद्ध है तो ये उपसंहार कर रहे हैं तस्माद इत्यादि से इसका अवतरण है टीका में कि शंकाम उपसंगरति तो शंका का उपसंहार करते हैं तस्मात न अकर्म संबंधी आत्मज्ञानम तो अकर्म संबंधी रूप कैवल्य भी केवल आत्मविज्ञान में सिद्ध नहीं होगा पहले अकर्मनिष्ठत्व रूप द्वितीय कैवल्य का निषेध किया अब कर्मा संबंधितवल्य का भी निषेध कर दिया अब अबेगा कर्म अनंगत्व रूप कैवल्य उसका भी निषेध करेंगे और बच, आ, केवल आत्मविषयत्व यानी निर्विशेष आत्मविषयत्व उसका खंडन नहीं कर पाएंगे उसको आगे बताया जाएगा तो अभी ये सब पूर्व पक्ष का ही ग्रंथ चल रहा है पूर्व पक्ष कौन जो केवल आत्म विज्ञान को भी मानना चाहते हैं कर्म संबंधी इसका भी कर्म के साथ समुच्चय बताना चाहते हैं उपासना के तरह ज्ञान का भी कर्म के साथ समुच्चय होगा ऐसा सम, बताने वाले समुच्चयवादी ये शंक उसी का प्रति, प्रतिपादन कर रहे हैं और वो समुच्चय ही मोक्ष का साधन होगा ये उनका अभिप्राय रहेगा इन सब पूर्व पक्ष का मत जहां तक चलेगा वहां से आगे फिर भगवान भाष्यकार इनका निराकरण करते हुए सिद्धांत बताएंगे हाँ वही हिरण्यगर्भ भाव की प्राप्ति ही मोक्ष है ऐसा मानने वाले और उसका साधन कर्म समुचित आत्मज्ञान है हाँ, ज्ञान कर्म समुच्चय अभी खंडन नहीं आएगा इसका अभी और भी चलेगा पूर्व पक्षे हाँ, और बाद में फिर खंडन आएगा तो इस प्रकार ये जो है बहुत लंबा है पच्चीस पृष्ठ पर है पच्चीस पृष्ठ तक है लेकिन संबंध भाष्य में पूरी उपनिषद का तात्पर्य निश्चित कर दिया है भाष्यकर भगवान ने हेसे ब्रह्म सूत्र के सम्बन्ध भाष्य में यानि अध्यात्म भाष्य में ब्रह्म सूत्र का पूरा सार आ जाता है ऐसे इस संबंध भाष्य में ऐतरेय उपनिषद का पूरा सार स्पष्ट हो जाता है हाँ हाँ द्वितीय वर्णक के अनुसार जो पूर्व पक्ष हैं वृत्तिकार का वहाँ भी वृत्तिकारी पूर्व पक्ष हैं हर्ष, स्री हर्ष, स्री हर्ष है। आ, श्री हर्ष श्री श्रीहर्ष करके हैं श्रीहर्ष है नो उपवर्ष है कहीं कहीं कही बोधायन लिखा है कहीं श्री हर्ष लिखा? तो बोधा इन समझ लो तो बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं